हा इन्द्रो इंद्रो दत्वा विश्व शस्ति बृहस्पति ओम शांति शांति शांति चलेगा ना जी, तो यहाँ सारी सृष्टि बता रहे तो अभी तक ये सृष्टि बता दे देवतों की जे बताया ना एकादश रुद्र है द्वादश आदित्य है अष्टवशु है इन सब का बता दिया और यज्ञ की सामग्री है उनकी बता दें आगे सारे इंद्रिया है इंद्रिय का गोलक है और उनका विषय उनको बताने जा रहे रही है सप्तर्षि हाशया नि सप्त सप्ताह पीछे बताया था ना अग्नि की सप्त ज्वाला एक ज्वाला है हमारे अंदर से जो जटराग्नि है ना वग्नि उसी की है निकली हुई ऊपर की सात ज्वाला है हाँ इसको कहा दिया है पूरा ये सप्तः ज्वाला है सारा ये ब्रह्मांड माना है इसके साथ ऋषि भी माने है ब्रहदानी आ सतः सप्त ऋष ये सात ऋषि ये दो और ये वशिष्ट और विश्वमित्र और जमदग्नि वैशिष्ट और कश्यप है गौतम और भारत है सारा ब्रह्मांड में इसमें छुपा है में। विश्वामित्र जमदग्नि जमदअग्नि क्योंकि विश्वामित्र और जमदग्नि दोनों क्रोधी हैं अच्छा दोनों क्रोधी है ना विश्वामित्र भी बहुत क्रोधी है जमदग्नि देखिए जमदअग्नि कहाँ जमादग्नि क्रोधी है तभी बोल दे उसको परश्राम को कहा उसको मार दे दो करके रेणुका को आ, क्योंकि जमादग्नि की पत्नी थी रेणुका बहुत पतिव्रता थी तो ये पूजा के लिए क्या करते थे बालू का घड़ा बना कर जल थे बालू से घड़ा बनाते नदी में जाके तो एक दिन क्या हुआ वहा ज्योतिष राजा और रानी जल क्रीड़ा कर रहे थे खूब नदी में जल आने गए उन्होंने देखा उनमें क्षण भरे के लिए विचार आ गया देखो ये कितने देखो पति पत्नी धन्य वैसे हमारा बीज होता तो अच्छा था करके क्षण भरे के जाए और घड़ा बना दिया बनाते घड़ा बनाया नहीं जल्दी पहले एक ही बार बनता था तो समय लगा उसको और इधर जल लाने के लिए क्या विलंब हो गए थोड़ा जमा को भयंकर क्रोध आ गया तुमने क्या किया पूजा के लिए क्यों नहीं उसके बाद उनके और भी पुत्र थे उनको बुला के कहा इसको मार करके तीन टुकड़ा करो बोलता नहीं माता है बाद में परशुराम को कहा मेरी भी आज्ञा मानते इसको तीन टुकड़ा करो उन्होंने विचार किया एक व्यक्ति का तीन जन्म होता है तरह में आएगा इसमें इसमें नहीं आयतर सबसे माता से पिता ही पिता भी है माता भी है। सबसे पिता से जन्म माना है उसके बाद माता के गर्भ से आना दूसरा और एक तीसरा माना है हर एक व्यक्ति का तीन जन्म है तो इसलिए माता क्या है उनसे गर्भ जन्म हो रहे हैं पिता से उसकी बात मानना या उसको तीन टुकड़ा करते हैं माता को <coughs> तो जमदग्नि प्रसन्न हो जाती है गर्व मांगो अब इसको जीवित करो जीवित करो जीवित करो जीवित कर। उसके बाद जमदग्नि क्या करते हैं क्रोध को ही त्याग देते अच्छा। संकल्प करके। एक क्रोध तेरा कारण ही हुआ था आज मैं संकल्प करके छोड़ देता हूँ तो क्रोध सामने प्रकट हो जाता है मूर्त मन करके देखो तो ऋषि बिल्कुल मत। कभी अवश्य पड़ेगा आपको रक्षा करता हूँ मैं ऐसा नहीं नहीं चाहिए जरा तो क्रोध को जो त्यागता, उसी कारण से उसके पिता को मारा था उन्होंने परशुराम के जो पिता को मारा था न ना, ना, ना, स्रास्रा स्रास्रा जो क्रोध नहीं था तो मांगेगा त्यागोत नहीं तो समय बिल्कुल त्याग दिया था वही जमा रख दिया तो क्रोध ही माना जाता है विश्व मित्र भी है दोनों ये वशिष्ठ और भारद्वाज माना है और ये गौतम और ये माने कश्यप कश्यप वशिष्ठ और कश्यप इनमें ना इनमें वशिष्ठ और ये भारद्वाज और ये गौतम है और ये अत्रि ये सात ऋषि के पीछे ये सारा ब्रह्मांड माना है सप्तार की सप्तार्षि यही सप्ताषि यहाँ सप्त होता है सप्त प्राण देखिये दो हो गए चार पाँच छे ये सप्त प्राण सप्त प्राण सात बोल दो तो तो मस्तक का सात इंद्रिय लेना है प्राणा शब्द से है ना इंद्रिय लेना प्राण तीन अर्थ में प्रयोग होता है सूक्ष्म शरीर में एक तो हिरण्यगर्भ गर्भ उसमें भी प्राण कहते और एक प्राण इंद्रियों में प्रयोग होता है किंतु बहुचंद होता है प्राणाह हाँ, और एक प्राण प्राणस्य प्राणा परमात्मा अक्षर ब्रह्म में प्रसंग को देखे उसका प्राणस्य प्राण ये अंत है ना वो अक्षर ब्रह्म हाँ। है हाँ। बहुत हाँ। हाँ। इंद्रियों का हाँ। सूक्ष्म शरीर में भी भगवान कहीं पढ़ते समय इंद्रियों को क्यों प्राण नाम पड़ा इंद्रियो का प्रकरण आता है मतलब एक बार इंद्रियों को अभिमान आया था जी श्रेय से अहम श्रेय से करके तो ये सारे गए प्रजापति के पास मूल ब्रह्मा के पास और कहा भगवान इनमें श्रेष्ठ कौन है बता दीजिए कहेगा तो नाराज हो गया ना पक्षापात किया करके तो उन्होंने कहा बस मैं एक उपाय बताता हूँ बस उसमें जो जिसके अभाव में ये शरीर पापिष्टर हो जाता है पापी तो ही, ये है ही है पापिष्टर श्रेष्ठ तो सबसे पहले आपका वाघ इंद्र साल के लिए घूमने गई तो एक साल के बाद आके बोल गए मेरे बिना मद्रते कथम अशकता मेरे बिना आप कैसे जी रहे जैसा गूंगा व्यक्ति है बोलेंगे नहीं बाकी सारा का तो कार्य करता है मुझे प्रकार सारे इंद्रियों ने समझ गया हमारे बिना भी काम अंतिम में प्राण लेने का अच्छी, अच्छी बात है मैं भी देखता हूँ थोड़ा प्रयत्न किया सुहा विष्ठान दिया है जैसा अच्छा जो घोड़ी होती है ना उसको परीक्षा करने वाले क्या करते हैं चारों पैरों में रस्सी बांधते खील डोब करके खील टूबते चारों और उसमें रस्सी से बांध देते और चारों से एक मार देते तो चारों को तोड़ करके वो जाते वो बहुत सबसे अश्व मानते सिंध देश में ऐसा मानते थे तो वही से ही सुहा ऐश्वर्य बस निकला नहीं प्रयत्न किया सारे इंद्रिया अपने अपने गोलक से डामा डोल उसमें प्रार्थना करते हैं आप ही पिता है आप ही माता है आप प्रभो आप मत जाओ आप ही श्रेष्ठ है उसके बाद सारे इंद्रिया अपना गुण है ना विशिष्ट तत्व है ज्येष्ठ तत्व है जो उसका अर्पण कर तो उन्हें बाद में इंद्रियों ने कहा ठीक है जो तो सारा ना आप ही खा रहे हैं हम लोगों की कुछ भागीदारी बनाओ और तो तो हमारे अंदर प्रवेश करो अंदर बोलो चारों तरफ तो, चारो तो प्राण के आसपास में प्रवेश करने से इंद्रिय भी प्राण उनका भी हाँ। नाम प्राण पड़ता है इंद्रियों को प्राण कहते तो हैं तो इसलिए हम प्राण बोलते इंद्रिया अभी इसको लेके ब्रह्मसूत्र में विचार किया सात इंद्रिय नहीं है मुझे तो ग्यारह तो माना है, हाँ। माना है। तो यहाँ सामान्य था भक्ति ने बताया में सात आया है सात मानना चाहिए आठ मानना चाहिए तेरह मानना चाहिए ग्यारह मानना चाहिए के लोग तेरा मानते हैं ये दस मन बुद्धि अहंकार चित्त को नहीं मानते तेरह मानते हैं और वो सूक्ष्म को अठारह तत्व मानते हैं अंतरगण का तीन है ना वो मिलाते हैं तो अंतिम में वेदराज जी ने कहा नही एकादश अच्छा ग्यारह ही इंद्र ग्यारह ही माना है तो यहाँ सप्ताह इसीलिए बता रहे वो जीवो बताया था ना पीछे सात काली कालीरोता सुदूम रवण्णा विश्व पुलिंग ने विश्व रुचि करके उनको लेकर तो बोलते प्रभवंती तस्मात तस्मात बोलते अक्षरा से उत्पन्न और उसके बाद सप्ता सप्त अर्चिचा अर्चिषा मतलब इंद्रियों की हर एक इंद्रिय में एक दीप्ती है ना यद्यवि उसकी नहीं है वो चिदावास की जीव की तो जीव का चेतन को लेकर इंद्रिय भी चेतनावत्थ जैसे आंख से हम देख रहे हैं से शब्द सुन रहे हैं ये सब दीप्ति है प्रकाश मतलब विषय प्रकाशन सामर्थ्य द्वित्य का मतलब है विषय प्रकाश करने की सामर्थ्य जैसे दीपक है सूर्य प्रकाश ये सबको प्रकाशित कर रहे है वैसे विषय में को पता है इसमें तो अंत करा जाएगा ना मन का हाँ, मन है मन अंत का मनए मनुष्य नाम कारण बंधम अंत का विशेष विवेचन करेंगे तो मन है संकल्प विकल्प यह सामान्यत प्रयोग है विशेष प्रयोग में विशेष प्रयोग यदि करते हैं उसका देवता चंद्रमा है संकल्प विकल्पात्मा का मन बुद्धि अहंकार चित्त करते हैं ना वो अलग तो वहाँ जाता है पूरा पूरा जहाँ भी मन ही बंधन का कारण मानते हैं ना वो मन को शुद्ध करो मन को पवित्र करो संकल्प अंतकरण नहीं अंतकरण हाँ वो चारों आ, चारो आ गए आपका जहाँ मन बुद्धि जो आता है वो अलग अलग है वहाँ जहाँ भी है ना मन ही बंधन का कारण है मन ही मुक्ति वो अंतकरण ही लिया है मन का उपलक्षण अंत बता रहे हैं सप्त सप्ताह अर्तिश मतलब और बोल दो जिस प्रकार अग्नि अत्यंत होती किसे? समीदा। समीदा से इसी प्रकार यहाँ इंद्रियों की जो दीप्ति है विषयों से होती इसलिए विषय क्या है समिदा जैसे अग्नि में जितना आप नहीं समिदा डालने जागे क्या बोली मैंने उनकी खोराक है बढ़ती रहेगी प्रकार इंद्रिया को उनकी है डालते है डालते रहिए भी इंद्रिय इसलिए कहा ना कामा कामा ना काम काम ना उपभोगे नाम थी समिदा हो गया मतलब विषय इनके सप्त सप्तोम यह होम का मतलब है विषयों का ज्ञान सात होम है ना यह विष्णु का ज्ञान हो गया मतलब सात इंद्रिय हो गया अर्चि और उसका द्वितीय हो गया इंद्रियों के जो द्वितीय है सात द्वितीय वो वो अर्चि हो गया मान लीजिए इंद्रिय है वेद मान लीजिए और उसमें उत्पन्न हुआ जो, जो अपना विषय प्रकाशन सामर्थ्य दीप्य हो गया विषय हो गया समीप और विषयों का ज्ञान हो गया होम विषयों का ज्ञान हो गया होम सप्त में लोका और ये साथ लोक मतलब के, के गोलक है ना इंद्रियों के गोलक है ना उसको तो स्थान, लेना स्थान विशेष लोक का मतलब है ये स्थान विशेष का स्थान मतलब जिनमें इंद्रिया बैठ रहे में बैठ कर के प्राण चरंती इसमें संचरण करते है संचरण मतलब विषयों को ग्रहण करते हुए बाहर जाते हैं बाकी अपने गोलक में चर भक्षण स्वामी यहाँ पर भोग करना ही दोनों में चरगति भक्षण है चर गति भक्षण है दोनों रूप तो में और अर्थ तो उससे लहकर विषयों के भोग करते हैं चलते प्राण प्राण इंद्रिया गोलकेश स्थनस चरती वो भोजन कर गुहाशया निहिता गुहाशय मतलब अंतकर्ण अथवा शरीर दोनों उसमें निहित है निहित का मतलब है उसमें छुपा है सप्त सप्ताहा सात सात पदार्थ ऊपर से बताए ना सात प्राण है सात अर्ची है सात संविदा है सात होम है सात लोक है ये सप्त सप्ताह ये वीपसा है ना सभी को देने के सभी ने में जुटे भाष्य में देखिए सप्ताह ये सात कौन है शीर्षान्य दो नेत्र हो गया विश्वामित्र दो तो श्रवण श्रवणेन्द्रिय हो गया जो तो घेन्द्रिय हो गया और एक रसने ये सात हो गए। ने बोलते होते शीर्ष होता है प्राण बसी प्राण बोलते तो प्राण होते इंद्रिय तस्द पुषा प्रभव बोलते तो जिस पुरुष के द्वारा सारे देवता सारा योग्य आहुति उत्पन्न हुआ उसी पुरुष तेजा चर् सप्ताह अर्चिषो अर्चिष का अर्थ कर ये जो इंद्रिय है उनकी दीप्ति बोलते प्रकाशन सामर्थ्य प्रकाशन करने के सामर्थ्य है ना विषयों को दीप्तया तो ये अर्थ कर स्विषय अवजोतना बस वही दीप्ति है अपने विषयों को प्रकाशित करने वाली जो सामर्थ्य है वही दीप दीप्ट देना तथा सप्त का उपमा दे रहे हैं समिध के द्वारा अग्नि प्रज्वलित होती है विषयों से द्वारा इंद्रियों में उपलब्ध है इसलिए बोला सप्त सात विषय ही समिद्य प्राण अर्थ कर रहे हैं विष्णु के द्वारा ही प्रदीप्त हो मतलब साथ होम है होम का अर्थ कर रहे हैं तद विषय विज्ञानी तुम बोल दो विषय विषय विषय का विज्ञान अपने अपने विषय का विज्ञान हाँ। जैसा नेत्र का विषय रूप रूप का विषय हो, तो हो गया ज्ञान रूप ज्ञान तो तद विषय विज्ञान होम हो गया, उसके लिए प्रमाण दे रहे महान शाम यदश्च विज्ञानम तज्जुहती इसका जो विज्ञान है अर्थात इंद्रियों विषयों का जो विज्ञान है उसे कोई क्या है हवन करता है जी को अपना विज्ञान वो दूसरे को नहीं देता है बस वो ला के हवन कर रहे उसमें नहीं नहीं इसलिए वहाँ है ना वो ये बराबर नहा ये जो असुरों ने हम लोगों को परास्त किया है इसलिए असुरो को परास्त करने के लिए आप उद्गी उदगीत का गान करो उद्गीत का तो उसमें वहाँ तीन पवमानों के द्वारा सबसे पहले वाजिंद्र उद्गाम करता है तीन पवमान ऐसा तो वह एकादश पवमान मानते हैं पवमान स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध है पवमान नाम है कोई पवन है जो स्तोत्र का पाठ करने से सारा पाप में व्यक्त होता है ये पवमान स्तोत्र भगवान शंकर जी को बहुत प्रिय माना है इसलिए पौवमान पूजिताम्रिक पवमान स्त्रोत्र के द्वारा जिसके चरण पूजन किया तो वो तीन पगमान के द्वारा वागिंद्रे दान करता है वाग ने क्या किया जो जितने भी वाणी का अच्छा विषय अपने के लिए न किया बाकी उससे जो मिलने वाला थोड़ा आनंद दूसरे को दिया स्वार्थ हो गया असुरों ने उसको आके आपसी छोड़ दिया इसी प्रकार सभी इंद्रियों ने इसलिए वहां का इसलिए वाणी के द्वारा अच्छे भी बोलते हैं खराब भी बोलते चक्षु भी ऐसे किया सभी चक्षु से अच्छा भी देखते खराब भी देते सारे इंद्रियों को असुरों ने जोड़ दिया पाप रूप बाद में प्राण ने क्या किया तो उन्होंने गान करने पर वहां भी असुर पहुंच गए उनकी आदत पड़ी थी न पाले की तो वहाँ दृष्टान्त गए यथा आसमानम इस प्रकार के चट्टान को प्राप्त करके मिट्टी का ढेरा चोर चोर होता है वैसे असुर चोर चोर हो गए प्राण के पास भी आ गए वो किंतु तो वहां जैसा मिट्टी का ढेल चुन चु होता है इसलिए प्राण ही श्रेष्ठ है प्राण में कोई पक्षपात नहीं प्राण तो तो <coughs> बता रहा है, विज्ञान हम तजु होती श्रुत्यंतरा इस अन्य श्रुतियों से भी सिद्ध होता है ये सब इस पुरुष से ही प्रकट होगा यह महानारायण पुराण है महानारायण अच्छा महानिषदान भगवती है ना आ, में ही सब उसी है जो अबो वो सब उसी का चरित का महें कन्या कुमार महान उसका उसका है गायत्री जो भी है जितने भी उल्ते हैं महान उसमें सन्यास करी बता तो दिया और भी देखिये सप्ताह में हो गया सात बोलते इंद्रिय स्थान आई मतलब ना इंद्रिय स्थान इंद्रिये वो भी सात लोग है क्योंकि तो हाँ, ब्रह्मांड में जो है पिंडांड में ब्रह्मांड तक पिंडांड केवल हमारी दृष्टि उपाधि को रहती है उपाधि को लेकर प्रदान प्रधानमान उपाधि को हटके यदि देखते पिंड में वो ब्रह्मांड में अभेद है दो नहीं हमारे भी शरीर प्रधानता जाती है तो रहेगा शरीर शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकते क्यों प्राधान्य दृष्टि जाती है तभी उसमें होता है उसी शरीर को माध्यम मान करके यदि आप जाप, व्यापक देख सकते हैं ब्रह्मांड हो जा सकते को अभेद रहती है उपासना हो क्या उपासना हो से समि हाँ वेष्टि में रहते हुए अलग कर नहीं सकते आप नहीं वेष्टि को हटा करके सम... वेस्ट में रहते हुए समझि का चिंतन करो चरंती चरंती बोलते संचरंती लोका बोलते इंद्रिय स्थानीय ये चरंती संचरंती प्राण उनमें इंद्रिया निरंतर संचरण बोलते अपने अपने विषयों को ग्रहण करने के लिए यह करना प्राण येषु चलती विशेषण प्राणु चलते ना ये इंद्रियों को विशेषण इद उनको निवृत्ति के प्राण प्राणपन व्यान है ना उन्को प्राणल गुहाया शरी अथवा तो शरीर को गुहा कार्य अथवा रने स्वपकाले शेरते की गुहाशया उसको गुहा क्यों कहा सुषुप्त काल में सारे इंद्रिया जाके हृदय में हृदय में स्थित होते हार्द्रकाश राज वो आया वो कहाँ जाके सोता है हृदय हार्द्रकाश में जाके सो जाता है तो इसलिए गुहा का दियाप काल नेहिता बल तो स्थापिता नेहिता का मतलब है स्थापित उसमें जाके बिल्कुल स्थापित होते तो मतलब स्थित हो जाते हैं। इसका मतलब जागृत काल में इंद्रिया गोलक में आकर अपना वृत्ति से काम करती हैं सुषुप्त में वृत्तियों को छोड़ करके मूल स्थान में जाते हैं धात्र हा किसने स्थापित किया सब धात्रा ने ब्रह जो सृष्टि करता है न, धाता, ना धाता धाता कभी धात्रा बनता है उस धाता ने स्थापित हाँ तृतया धात्र धात्री नेगा धात्र माता जैसे धाता धातरो धातरा बनता है शब्द क्रोष्ठ शब्देश धातु बनता है मातू पिता बनता है ना ऐसे धातु नातु सप्त सप्तहा प्राणी भेदा सप्त सप्तसप्त वैसे कहा दिया हरे प्राणी में अलग अलग माल करके तो अलग अलग है उपाधि को इसलिए आया है सब्ता, सब्ता एक एकदा होती, बहुदा बहती और शतदा बहुवती अनेकदा पहले वहाँ एकदा बहुती दसदा बहुत शतदा बहती एक है और दस भी होता है और सौ भी होता है अनेक भी होता है अक्ष एक को लेकर दस इंद्रिय वाला और के और कर्मणि अन्य सौ अना चात्मजीना विदुषा कर्मण कर्मफलानी चुदुषा चर्मेंधना कर्मफलात परस्मा पुषा सर्व प्रसूत प्रकरण निचोड पिंडी भाव आत्मयाजी नाम संक्षिप्त में हाँ इस प्रकार जो भी आत्मयाची आत्मयाज कौन है स्वयं अपने आप स्वयं को ये करता है चिंता वो आत्मयाज अर्थात अर्था का चिंतन करने वाला विचारक नाम है वह में आया है वह तो आत्मकाम कि तीन लोक है न पुत्रेण मनुष्यलोक दे कर्मणा पितृलोक देत विद्य देवलोक वह तो, तो आत्मकाम कि प्रजया क्या हम तो आत्मलोकों जाने वाले इस प्रजा से संतान से क्या इसमें है आत्मयाज आत्म को ही स्वयं चिंतन करने वाला आत्म को ही यजन करने वाला यजन का मतलब वही है आत्मया विदुषां, मतलब आत्मचिंतक विदुषों को उनका भी जो कर्म है उनमें भी हो रहे हैं ना विद्वान में शरीर अर्थिक एक कर्मणि तो आत्मयागीना विदुषा कर्मणि कर्म फला एक चविदुषा च कर्मणि तद्वान का जो कर्म और उनका कर्म फल, और उसका साधन तो तो ज्ञानी हो मतलब तो अज्ञानी दोनों का सर्व किंतु तो दोनों का एक कर्म नहीं अलग अलग कर्म के अज्ञानी का जो कर्म है ना वो ज्ञानी के लिए नहीं ज्ञानी का जो अलग कर्म है जैसा मान लीजिए श्रवण मनन है आत्मचिंतना तो ये सारे तत्साधना कर्म फला फलास्माद पुरुषात् ये सारे जितने भी हो जो परम पुरुष है अक्षर है सर्वज्ञानुरक्षा तो तो अक्षर गाने से तो सृष्टि करेगा ही नहीं अंतरयावज्ञ भी नहीं है नहीं, तो सर्वज्ञ सर्ववित है ना उपानियामक में रहेगा अंतर्या बता दिया अकाश को बता दिया ये हो गया सगुण निराकार तो उसके बाद निर्गुण निराकार है अक्षर है वो निर्गुण निराकार है तो दुण आकाश को कि चित्ताकाश चैतन्य पदम पुरुषार्थ सर्वज्ञात प्रसोतम प्रकरणार्थ ये प्रकरण आता है आगे जो बता रहे जितने भी जड़ में जा रहे भी भी पदार्थ ना वो परमात्मा से उत्पन्न हो बता रहे मंत्र अतः मंत्रे घोषण अस्मा अतः अतः इसी अक्षर ईश्क्ष अस्मुद्रुद्र समुद्र सात समुद्र है ना एक समुद्र नहीं क्षारो क्षारोक्षक्षद क्षीरोदाद मंडोद और शुद्ध चेती चमृत इस प्रकार के सात है किस में ये है देवी भगवत में क्षीरोदा सबसे पहले वो तो क्षार समुद्र जो है हमारा नमकीन <laughs> और उसके बाद इक्षु गन्ने का रस ही पड़ा है तीसरा है सुरोदा सुरा ही पड़ा है <laughs> में जाने कोई ज़रूरत नहीं। अब तो चौथा दूध का क्षीर सागर और छठवा है दधिमंडोदा दधिमंडो दधिमंडोदा क्षीर सागर नहीं क्षीर तो उसमें हो गया ना खीर पांच है। हाँ। पांच है क्षीर पांचवा हो गया घृतोदा चौथा है और पांचवा है क्षीरो क्षीर सागर उगर देना और छठवा है दधिमंडोदा बस दधी दही सातवा है शुद्धोदा शुद्ध जल शुद्ध जल हम्म ये जो सागर है ना सात द्वीप के आसपास रहते हैं सप्त द्वीप बुसुमती है ना बादशाह गर्म उठाए ब्रह्म सूत्र में जम्बू द्वीप लक्षद्वीप शालमली द्वीप संजय का कुशद्वीप शागद्वीपुष्कर इस प्रकार माना है सबसे पहले जम्बू द्वीप है तो जम्बू द्वीप को नौ वर्ष में विभक्त किया जम्बू द्वीप को नव नव वर्ष बोलते जम्बू द्वीप भरतखंड है ना भारतवर्ष भारतवर्ष बड़ा है नेपाल भी पूरा है भारतवर्ष में किंतु भारतवर्ष भारत जम्बू द्वीप वहाँ और भरतखंडे वहाँ नेपाल खंडे वहाँ बदल जाता है संकल्प कर बाकी पूरा संकल्प ही जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरत हाँ बोलते ना, तो हैं ना वो नेपाल कभी हो गया इतने में बताया जाता है तो नौ वर्ष है उसमें अलग अलग उसके राजा भी हैं देवता भी बता दिया दूसरा है प्लाक्ष द्वीप है शालमाल द्वीप है और उसके बाद कुशक द्वी द्वीप द्वी तो द्वी है शाक द्वीप है पुष्कर द्वीप है ये सब द्वीप उसमें थी पुष्कर जो चीज है उसको तो नहीं द्वीप अलग है तो इसीलिए अभी शायद एक बार हम विचार कर रहे थे अभी केवल जम्मू द्वीप में कुछ वह जानते सब सप्ताह बोल रहे हैं ना पूरे द्वीप नहीं पड़े पट जम्मूप ही जो शार नव, नव वर्ष उसमें अच्छा। समुद्र ही अभी जानते है ना वो हाँ क्षार समुद्र जम्मू द्वीप के आसपास है बाकी जो अलग अलग द्वीप का है ना क्रमश लगा दीजिए जो इक्सुरस है वो प्लक्ष द्वीप के पासुरस कहाँ मिला है इनको और दूसरे बाद सालमाली द्वीप है उसके आसपास सूर्योदा है एक एक द्वीप का एक एक सागर माना है अभी तो जितने भी जो चार सागर का ही समुद्र है ना इसलिए केवल जम्मू द्वीप का ऐसे माना जाए तो सप्तस ये समुद्र मतलब सप्त समुद्र गिरयाचर् जितने भी पर्वत हिमालय है सुनेरू है प्रसिद्ध प्रसिद्ध है ना सप्त भी सप्ताह गिरए भी माना है साथ में माना जैसे सर्वे, सर्वे, के सर्वे, सर्वे अस्मार, अस्मार तो विशेषण सर्वे समुद्र सर्वे गिरज अस्मा अस्मता अक्षरा उत्पन्न होस्म छंदी झंडवा नदिया सिंधु सागर नहीं लेना, न सिंधु सिंधु सिंधव शंदु, बहुवचने शंदु, नद्य सारे जो सर्व है और निरंतर बहाने वाली नदी है गंगा जमुना नर्मदादी इससे उत्पन्न अतः सर्व औषधियों जो हम खा रहे हैं नदी चावल है ब्री है जितने भी धान है सब औषधि तो सारे औषधयो उपलक्षित वनस्पतों ओषधि भी वनस्पति एक बार फल दे के नष्ट होते हैं औषधि पौनपुण्यना बार बार देते हैं वनस्पति सारे रस और अलग अलग जो रस है ठंड रस है ना सारे रस ये नेश भूते ही तिष्ट दे ही अंतरात्मा ये सारे रसाद प्रकट हो गया ये न बोलते जिस रस से ये न बोलते ये नसे न ये भूतों से परिवेष्टित हुआ या अंतरात्मा स्थित होता है। रस के द्वारा कैसा है या हुआ रस के द्वारा ही राधानी को बोलते सूक्ष्म शरीर है ना सूक्ष्म शरीर उसमें टिका है पर आहार वाला है ना वो तो, तो सूक्ष्मित तो उस होकर उसी आहार को लेकर बढ़ाता है इसलिए इसलिए रस के द्वारा था रस का सूक्ष्म परिवेष्ट बोल तो पिंडाकर वेष्टित होकर हमारा जो अंतरात्मा है ये सूक्ष्म शरीर स्थित रहता है यदि उसको कहा जाता है पाश्चम्य दक्षा सरल है ज़्यादा नहीं होता अतः पुरुषार्थ अतः का अर्थ कर रहे हैं अस्मा पंचम दशित हो गया अगर पंचमे अर्थ तो पुरुषार्थ समुद्र बुद्ध सर्वे क्षाराध्य क्षार है आदि में जिसका तो क्षारोदे इक्षु है सुर है घृत है और क्षीर है नदी मंड है चुके साफ हो सर्वे सात समुद्र गिराश से बोल दो हिमवद हिमालय है सुनेरु है मंदर है ये सारे वहाँ भी साफ माना चीज़ है सप्त समुद्र जैसे सप्त समुद्र है सप्त नदियाँ सप्तः नदियाँ हैं सबका अस्मादेव पुरुषा इसी पुरुषे सर्वे प्रभव जी और छंदनते बोलते तो क्रबंधी छंदन बोल दो तो बहना स्पंदन छंदन दोनों में अंतर है स्पंदन होता हिलना कंपन कंपन जैसे घंटा में ढंड स्पंदन हो गया छंदन बोलते तो बहना नद्या छंदी घंटा स्पंदी माना शब्द जो है उसमें स्पंदन होता है वो स्पंदन कहते हैं शंदन चंदन बोलते बहना चंदनते श्रवंती कहा गंगाध्य शिंद वो गंगा जी नदी पुरना जो मन का है उसमें भी वो माने स्पंदन ही मानना चाहिए माने स्पंदन है तो ऐसे तो माना योग वासिष्ठ में ये मन का स्पंदन ही सारा जगत है राम ऐसा हिला टुकड़ा जैसा मानो बढ़ता फटोटा इसी प्रकार मन का स्पंदन ही सारा जगत वो क्षेत्र बोल जगत है नहीं मन का स्पंदन है मन में उतरे हुए तरंग तब तक जगत मन का तरंग शांत हो गए जगत की शांत इसलिए योग योगवाशिष्ट है ना पूरे नीति के ही व्यंके बृदारण्य के जो नीति नीति है ना पूरे उसी की व्यक्ति गंगाध्या शिंद होते तो नद्या सर्वरूप कर बहु रूप मंत्र में है ना सर्वरूप सर्व विश्व में सर्व बहु अस्मादेव अस्मा पुराषा सर्व ओषो बल तो बृहियालक्षण और भी लेना है मूंग है जितने भी भविष्य सब लेना रसच बल तो मधुरादी है मधुरा है कट्टे आम्ला हैदिष्ट रो षि येस न उसी रस से मंत्र में ये नुस्कार तृतीय रसन भूत पंच भी परिवेष्टिता उसको स्पष्ट कर रहे पांच स्थूल भूतों द्वारा परिवेष्टित हुआ पांच जो भूत है ना आकाश आदि स्थूल का मतलब पंचीकृत सूक्ष्म का मतलब अपचीकृत परिवेष्टित परिवेष्टिता तो पांच जो पंचीकृत भूतों के द्वारा परिवेष्टित हुआ अंतरात्मा तो लिंग देहा या लेना अंतरात्मा बोल तो वो नहीं लेना अंतर अंतर्या में नहीं लेना यह लिंग देह लिंग देह बोल तो बनाया हुआ लिंग शरीर कही अथवा तो पुर्यस्टक कही वो लेना वो तो लिंग देह यानी सूक्ष्म शरीर अंतरात्मा का मतलब सूक्ष्म शरीर स्थितम इस पूर्व शरीर से व्यक्तित होकर उसके अंदर स्थित है जैसा इनसे सबसे उन रसों से परिचित होकर स्थित है क्योंकि उसका टिकने का साधन माना है सूक्ष्म तर शरी आत्मन आत्मा वर्तते ही अंतरात्मा अंतराल हाँ तो तद ही अंतराल शरीर आत्मन आत्मा वर्तते अंतरात्मा उसको अंतरात्मा क्यों कहा लिंदुशरी को अंतरात्म क्यों कहा तो है ही नहीं इसलिए बोल रहा शरीर और आत्मा के मध्य में एक संबंध जोड़ता है स्थूल शरीर और निर्गुंड कर जो अक्षर है ना वो बीच में एक संबंध जोड़ता है तो ये बोल रहा है शरीर और आत्मा के मध्य में आत्मा के समान स्थित है दोनों से एक जोड़ रहे हैं ना देखिए आत्मा बिल्कुल चेतन है शरीर बिल्कुल जड़ है जड़ और चेतन को कौन कर रहा है बीच में रहकर सूक्ष्म शरीर इसलिए आत्मा के समान जोड़ने से उसको अंतरात्मा था शरीर बिल्कुल जड़ भी जीवित जब तक है तो उसमें बढ़ना घटना जुड़ रहे हैं ना हाँ। इसके कारण है ना सूक्ष्म शरीर जाने के बाद क्या घटेगा बटेगा नहीं होगा उसी को ले बोल रहे है और आत्मा को भी परिचय उच्च ही हो रहे हैं आपको हाँ। सुसूप्त में सूक्ष्म शरीर में कहा परिचय हो रहा है तो इसलिए बोल रहे शरीर और आत्मा के मध्य में आत्मा की समान स्थित है इसलिए उसको अंतरात्मा था नहीं है गौन लेना उसको जो अंतरात्मा कहा है ना ये गौण के समान है किसी? आत्मा के समान सारा वही कार्य कर रहे में वही कारण है न आत्मा, आत्मा नहीं सारा कार्य किसको लेके बोल रहे हैं है। तो गमनागमन जा रहे भोग कर रहे भोग साधन सब उसमें पड़ेगा ना इसीलिए आत्मीयता भी उसमें उसी में होती है ऐसा कुछ कुल क्षेत्र में ज्यादा है उसमें एक मंत्री सारे उत्पन्न बता दिया अतो वाचारम्भ विकारो नाम अनुतम पुरुष सत्यम देखिये अभी तक बताया सृष्टि सत्य नहीं।, नहीं।, नहीं कोई सत्य ना समझे अतः विकार ये सब जितने भी जो बता दिए ना वाणी का विलास पुरुष यहाँ तक केवल वाणी का एक विलास मात्र है व्यवहार वस्तु केवर तो करते वाणी का ही विकार तो वाणी का ही कार्य है और नाम मात्र है वस्तु नहीं इसलिए वित्त है तो सत्य क्या है जितना भी वर्णन किया है वाणी का है वाणी का विषय नहीं है जो वाणी को प्रकाशित कर रहा है वो सत्य हैं ये बता रहा है जिससे हो रहा है, तो है वाणी का विषय नहीं है वाणी द्वारा तो तो प्रकाशित हो रहा है ये ना वाघ अभ्य वो सत्य है पुरुष है त्य एवं सत्यम अतः पुरुषं वि कर्म तपो ब्रह्म परामृत वेद निहत गुहाद्भ सोम्याद्यकोण पुषेद विश्वम अभी तक वर्णन कहते ना सृष्टि सारी सृष्टि कोई अलग नहीं ये इतने तो मतलब, सर्ता, सर्ता ने है कैसा पीछे सारे सृष्टि बताया पुरुष मतलब अधिष्ठान सत्ता अतिरिक्त सत्ता अभावत्व आरोपित पदार्थ है ना अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं अधिष्ठान का ही सत्ता है सर्पली का सर्पों तो तो कोई अलग सरता थोड़ा है है केवल विश्व नहीं है कर्म जितने भी बताए ना सारे कर्म और तप है ये सारे खलु एव विश्व कर्म तप सब ये लेना सर्वम एवेदम ब्रह्म परामृतम अर्था दोष ब्रह्म का ही सब परामृत है वहाँ लेना कर्म तपो पुरुषे वह सारा जगत जिसने बताया कर्म पुरुष और तप है पुरुष ही है भी नहीं और वह परा और अमृत रूप है अधिष्ठान भूत पर भी है पर बोलो सबसे उत्कृष्ट उससे उत्कृष्ट सा काष्ठा पराकाष्ठा कट में है ना इंद्रभ्यो पराम परा है और अमृतम अमृत बोलते तो ष भाविकारा रहितम षाव है ना जायते अस्थि वर्धते ये इसका नाम है मृत कहते हैं ये जिसमें नहीं है वो अमृत है अच्छा आपने कहा दिया उसको जानने से क्या होगा कहाँ है वो शायद ऊपर रहता होगा तो बोल नहीं एक त्यो वेदा एक तद्ज जो बोलते तो इसको जो जानता है उसके आज्ञान वायन एतद् वेदा अविद्याग्रंथि विकृत इस तत्व को जो जानता है दे दे दे वो अविद्याग्रंथि ग्रंथि विकृति बोलते छेदन करोती और अचिद ग्रंथि को क्या करता है नष्ट करता है एतद् यो वेदा अच्छा ठीक है आपको कहाँ जाके जाने उसको जानने के लिए कोई ठिकाना होना चाहिए ना तो बता रहे ही नहीं निता गुहाया बाहर नहीं है गुहाया मतलो अंतकर्ण है यद्यपि है सर्वत्र है उपलब्धि उपलब्ध अंत करण के द्वारा ही अंतकरण में ही उपलब्ध है इसलिए अंतकरण रूप गुफा में छुपा है और सो सो मतलब यो वेदा सो अंतकरण में छुपा हुआ जो पृष्ठ उसको जो अविद्या वेद सो अविद्याग्रंथि विकती बोलता, विशीर्ण करोति, छेदन करोति, हे सौम्य हे प्यारे शिष्य को बता रहे प्रश्न किया था ना इसको जानने से सब कुछ जाना जाता है प्रश्न के एक विद्या भाष्य में पुष्ए है इदम विश्व सर्व इद विश्व बोलते सारा जगत पुरुषे अतिरिक्त यही बात छांदोग्य में भी कहा दिया तत्व ऐसा तत्म सा तत्वशी न विश्वनाम पुरुषा किंचित स्पर है ये ना पुरुष जगद्धिकर नत्म से अतिरिक्त कुच है नो अष्टान कौने अस्थि भाति प्रश् के बिना नाम रूप रहेगा किंचिदस्तः अतो यदुक्तम इसलिए पीछे जो जो बताया था ना तदेव इदम अभितम पीछे जो जो बता दिया था ये सब कुछ एक ही कथम किया कस्मो भगवो विज्ञाते सर्विधम विज्ञातम भवति प्रश्न क्या था न हे भगवं हे गुरुदेव किसको जान लेने पर किसका अनुभव करने पर ये सब कुछ जाना जाता है सबसे पहले प्रश्न किया था न ये प्रश्न का उत्तर हो गया बस इसको जानने पर सब कुछ जाना ये तस्मिन ही इसमें पर अपने परस्मिन आत्मा सर्व कारण सबका कारण कारण नहीं भी है कारण <laughs> है भी कार, अद्भुत कारण लक्षण है इसलिए कारण कारण बोल रहे सारे कारण का भी है अकारण भी अकारण भी है परस्मिन आत्मा सर्व कारण पुरुष सर्वका कारण पुरुष है विज्ञा दे बोल तो ए विज्ञात विज्ञाते विशेषेण आत्मूपेण अवक क्रिय प्रयोग करें ज्ञाते नहीं सामान्य ना हाँ विशेषेण स्वत्मेण विज्ञाते पुष एव इदम सारा जगद्दीग्रहदूपे सत्त विश्व नान्यदस्ती है विश्वम और कुछ विज्ञात किं पुनरिद विश्वतेश्व जारा ये विश्व तत्वरूप होता है वो विश्व क्या है बड़ा बता दे ये बोल रहा है किंतु यह विश्व है क्या तो बोल रहे कर्माग्नि है ना कर्म कर्म का अर्थ कर अग्नि लक्षण अग्निहोत्रा जी जो अलग अलग बताया था ना जिसके घर में अग्निहोत्र हो रहे और उनने दश मास नहीं किया है अग्रहण व्रत नहीं किया था बताया था ना पीछे शुरू में अपरा विद्या सब लेना अपरा विद्या सारा वो तपो का अर्थ करे ज्ञानम तो का मतलब यहाँ ज्ञान उपासना तत्कृतम फलम और उसका फलोक फल भिन्न भिन्न फल जो जो लोग तो तप हो गया अतः ज्ञान उसका फल तथा इसी प्रकार का और सब भी विश्व कहात ब्रह्मणा ये, ये सारा क्या है परमात्मा का ही अक्षर का ही कार्य तस्मा सर्व ब्रह्म इसलिए सारा अधिष्टान रूप ब्रह्म जिससे बस क्योंकि कार्य कारण से अतिरिक्त परामृतम उसका परम अमृतम अहमेवर्भ नहीं वो कोई अलग नहीं, नहीं। जो है जो श्रेष्ठ है वही क्षेत्रज्ञ जिंदु क्षेत्र के यथार्थ स्वरूप दो है ना उसका वास्तव स्वरूप आत्मा से मैं कर कर हम लोग जोड़ देते हैं बार बार मैं तो पे टिकते नहीं वो तो मित्र है वास्तव में में नहीं शुद्ध व्यवहार तो ना लेना तीन होते है ना मित्र गौण शुद्ध उत्तरादि में हो गया गौण आह गौणात्मा शरीर शरीर में अहम हो गया मित्यात्मा मुख्या शोधित में जो है ना आह ब्रह्माष्टमी शुद्ध हम ए इस प्रकार जो अनुभव करता है निहितम स्थितम कहा गुहा या बोलते रधि सबके अंतकार में सर्व प्राणी नाम केवल मनुष्य में बोल के नहीं विशेष मनुष्य के लिए इसलिए मनुष्य जान सकता है पशु वाले नहीं जान सकते अनधिकारा शास्त्र मनुष्य के मनुष्य शास्त्र होने पर भी नहीं करते पशुवादी सर्व प्राणी नाम स एवं विज्ञान अविद्याग्रंथिम जो इस प्रकार जो जानता है उस ज्ञान से आत्म ज्ञान से ज्यान अविद्या ग्रंति ग्रंति मिवा ग्रंति। है होता तो तो उसको जला करके नष्ट कर सकते तो आगने में जला दीजिए नष्ट दीजिएूता इतनी दृढ़ है भयंकर तंतु नागवत दर एक जगह बता रहे हाँ अविद्यावासना भी करती ये अविद्या वासना है ना उच्च ग्रंथि है बिकरती गांठ बल तो बिल्कुल बिकर जाती है नष्ट हो जाती है समाप्त होती विषिपती अर्थात वो विशेष रूप से क्षिपित होता मतलब नष्ट होता है उसी का अर्थ ना कर नाशयती उसी का है इहा जीते जीते मरने के बाद नहीं मरने के बाद किसने देखा है इसलिए बोल जीवन ने वाते अर्थात जीवनभुक्ति का अनुभव कर जीते जीते न सन मरने के बाद ही तो देखा नहीं किसी ने देखा, नहीं देखा। जीते जीते नष्ट होता है सन हे सौम्य हे प्रिय दर्शन और सारे अविद्याग्रंथ नष्ट होता है और जीवन मुक्त हो जाता है ये बता दो यहाँ तक जितना संभव आजी है पूर्ण होती है बस तो शंकर शंकरचार्य के शुभंवादराय श्रोत्राचार्यों वंदे भगवत